और दूध लेके चेहरे पे लगाइए थोड़ी देर और पांच मिनट बाद रुई से पूछिए तो रुई काली हो गई है ना कैसे अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आया कैसे बाहर आया वो दूध ने बाहर लाया अब दूध कैसे बाहर लाता है दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं में सबसे कम है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 तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाएं कितना पानी पिए मैंने बताया था अठारह से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग डेढ़ से दो गिलास साठ से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी डेढ़ से दो गिलास और आप जिस उम्र में हैं अठारह से साठ तो कम से कम तीन गिलास जी ये मुख्य नियम मैं मानता हूं आपको जरूर धारण करने चाहिए क्यों मैं ये चाहता हूं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 नाइन फोर डबल टू नाइन जीरो थ्री फाइव डबल नाइन ये मेरा मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है आर ए, ए। जे आई वी डी एट द रेट ऑफ रीडिफ डॉट कॉम और निरंजन भाई प्रदीप भाई ये कभी भी आप इनको संपर्क करेंगे तो ये कहीं भी खोज के बताएंगे कि मैं कहाँ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 पाखांड वेद। शोभा जी के यहां वो दवा है पाखाण वेद कहीं भी मिल जाएगा तो आप इसका काढ़ा बना के पिए ये जो पाखाण वेद है ना इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस बर्बेरिस वल्गेरिस पाखाण वेद का बोटेनिकल नाम है बर्बेरिस वलगेरिस ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा वो पूछेगा कैसे दू तो कहना मदर टिंचर में दो ये कोई भी घर में रखिए आप बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल करते हैं साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का बर्बेरिस वलगेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी डार्क कलर की भी हो सकती है इसकी दस दस बूंदे चौथाई कप पानी में डालकर दिन में तीन चार बार पिलाए एक महीने सवा महीने में सारी पत्थरी टूटकर निकल जाएगी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 घंटे के बाद बालों को शीकाई से धोएं। हफ्ते में एक दिन जरूर करें त्रिफला शहद और गुड़ के साथ सबसे अच्छा है गुड़ के साथ सुबह खाएं और दूसरा चाहें तो शहद के साथ भी खाएं। त्रिफला को औषधीय के रूप में लेना है औषधि ऐसी जो धातुवर्धक है तो सुबह ही खाएं। और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है माने पेट साफ करे तो रात को ही खाए सोने के पैर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 ये वो पीतल के उसमें रखा हुआ या कासे के उसमें रखा हुआ नहीं तो स्टील में रखा हुआ गर्मी के दिनों में घड़े का मिट्टी घड़े तांबे का, का पानी पी सकते हैं तो हां क्योंकि कुचालक है ना लकड़ी और तांबा बहुत ज्यादा सुचालक है एक होता है कंडेक्टर और एक बैड कंडक्टर तांबा सबसे बड़ा कंडक्टर है और लकड़ी सबसे बड़ा बैड कंडेक्टर है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 थोड़ा पीने लायक हो जाए उतनी देर रखें फिर उसको चुस्कियां ले लेकर पिए अगर आपका मासिक पांच दिन चलता है चार दिन चलता है तीन दिन दिन से मतलब नहीं जितने दिन चल उतने दिन कितनी बार पी सकते हैं दिन में दो या तीन बार पी सकते हैं तो अगर आपने यह शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ मैनोरेजिया है तो ठीक होगा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 जड़ से खत्म करने के लिए तथा देश के ग्रामीण जनों को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने का संकल्प ले महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह लोकमान्य तिलक जैसे हजारों क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने वाले इस अभियान से जुड़े और स्वदेशी अपनाएं स्वदेशी यानी भारत को सोने की चिड़िया बनाने का दर्शन राजू भाई के सपनों को पूरा करने के लिए भारत को स्वदेशी बनाने के लिए स्वदेशी का विचार जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वदेशी अपनाने और देश को खुशहाल बनाने के इस अभियान में शामिल हो स्वदेशी सामानों की सूची जानने के लिए स्वदेशी सामानों की उपलब्धता के लिए और स्वदेशी चिकित्सा से अपने शरीर को बिना दवा के स्वस्थ रखने के लिए सेवाग्राम वर्धा के कार्यालय में संपर्क करें। राजीव भाई के विचारों को गांव-गांव में पहुंचाने के लिए उनकी सीडी को निशुल्क वितरण करवाएं। स्वदेशी चिकित्सा के कैंप लगाकर बीमारियों को बिना दवा के ठीक करें। देश का पैसा देश में रहे और हमारा देश समृद्ध बने स्वदेशी अपनाए स्वदेशी सामानों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे शोध केंद्र पर संपर्क करें